राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की, की संस्थान दोरा प्रस्तु थे किशोर बच्चों हेतु मन रंजन और ज्यान से भरपूर रेडियो पत्र का किशोर जगत्र शोर जगत में आईये सुनते हैं कारिक्रम हिमाले की बेटी बच्छेंदरी पाल हिमाले की गूद में उत्तरा खंड राच्चे के उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गाउं ना खुरी कल-कल करती हिलोरें लेती भागी रथी नदी का तठ देवदार ओक भोज के घने जंग और उसके बीच में एक छोटी सी जोपड़ी में रहने वाला एक परिवार पांच भाई बहन और माता-पिता कहीं तो बेहद गरीब परिवार लेकिन दरवाजे से कभी कोई साधु भूखा नहीं गया पहाड़ की ओर कोई भी जाता तो उस घर की चाय पीने का आग्रह उसे रास्ते में मिलता इस गांव के रास्ते रोज कई देशी विदेशी पर्यटक हिमालय की ऊंचाइयों की ओर जाते वहां के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि ये लोग इतने कष्ट संघर्ष और धन खर्च कर हिमालय की चोटियों पर क्यों चढ़ना चाहते हैं गांव वालों के लिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले ये लोग कमाई का जरिया मात्र थे लेकिन उसी गांव में एक लड़की ऐसी भी थी जिसका सपना कुछ और ही था एक दिन रो रो रो रो रो रो अरे बछेंदरी यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है चल ना खेलने चलते हैं अरे बच्चन भैया खेलने का मन नहीं है वो देखो पहाड़ पर चढ़ते हुए वे लोग कितने अच्छे लग रहे हैं अरे ये कौन सी नई बात है इनका ना जाना तो लगा ही रहता है लेकिन भाई आज मेरा बहुत मन कर रहा है इनसे बात करने का अरे छोड़ ना चल खेल ले नहीं भाई मैं मैं तो इनसे बात करूंगी अच्छा चल तू यही कर हम तो चले हूं हे लुक एट दिस स्वीट चाइल्ड हेलो हेलो क्या आप हमारे साथ चाय पिएंगे चाय What is this? Sir, chai means tea. Ooh. <laughs> yeah, sure. Come here. This is my father. Namaskar. Hello. Come here, come here. Sit. You're a big dear child. Yes, thank you. What's your name, son? Yes, children. I like the forest. I'll go with you too. अरे बेटी अभी तो तुम बहुत छोटी हो कोई बात नहीं बड़ी होने पर मैं भी एक दिन पहाड़ों पर चढ़ूंगी <laughs> जरूर जरूर क्यों नहीं भचेंद्री <laughs> ने जिस सामाजिक परिवेश में जन्म लिया था वहां आमतौर पर यह मान्यता थी कि लड़की हर हाल में लड़कों से कम है वो कई ऐसे काम नहीं कर सकती थी जो लड़के कर सकते थे लड़की होकर पहाड़ों पर चढ़ने के सपने देखना उन दिनों समाज की मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देना था पर बछेंद्री कुछ हटकर थी राजू ऐसे तो पैर मुड़ जाएगा पहले ऊपर वाला पत्थर पकड़ फिर दायां पैर आगे बढ़ा वहां वहां रा पत्थर के कटाव पर अ, अरे आगे बढ़ वचन भैया पैर उठाते डर लगता है कहीं गिर गया तो भाई वचन भाई अभी नीचे आ जाता हूं कल कर हिम्मत करूंगा भाई तू नीचे आ जा मैं अभी बताती हूं कैसे ऊपर चढ़ना है बछेंद्री तुम नहीं नहीं वो राजू लड़का होकर नहीं चढ़ पा रहा आ, सीधी चढ़ाई है और तुम नहीं ये लड़कियों की बस की बात नहीं है बच्चन भैया ये क्या बात हुई इसमें क्या लड़की और क्या लड़का मैं दिखाती हूं चढ़ के देखो ऐसे चढ़ते हैं चढ़ चढ़ गई बहन संभाल कर अरे पैर ना फिसल जाए शाबाश मेरी बहन कितनी अच्छी चढ़ाई करती है देख राजू बछेंदरी को कमाल है कमाल है इस तरह बछेंदरी ने ऊंचे पहाड़ की चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया इसके साथ ही वो एक और चुनौती का भी सामना कर रही थी पढ़ने की चुनौती अभावों के बावजूद अपने घर गांव से दूर जाकर उन्होंने एमए किया फिर बीए की डिग्री प्राप्त की अपने कॉलेज की शिक्षा के दौरान उन्होंने खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेहद सफल रहे एक के बाद दूसरी लगातार मिलने वाली सफलताओं ने उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा दिया वे कॉलेज की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी थीं लेकिन जब वो गांव आती तो घर गृहस्थी के काम में खूब हाथ बटाती जब भी उनके पिता उन्हें ऊंचे पहाड़ से घास लाने को कहते तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहता बच्चेंद्री आज तुम्हें पहाड़ पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ना होगा घास लाने के लिए इधर भी घास सूख गई है ना धन्यवाद पिताजी आप बहुत अच्छे हैं हां धन्यवाद कैसे मैं कुछ समझा नहीं आप बेटी एक बात बताओ जी जब भी तुम्हें ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए कहा जाता है तो तुम बड़ी खुशी-खुशी चली जाती हो जबकि तुम्हारे भाई इस काम से आनाकानी करते हैं इसमें हंसने की क्या बात है और कल मैंने एक अजीब सी बात सुनी वो क्या वचन बता रहा था कि तुम हुँ? जब पहाड़ों पर जाती हो ना तो बड़े-बड़े पत्थर साथ ढोकर ले जाती हो आपने ठीक से नहीं पिताजी हुँ? और आपने वचन को क्या कहा मैंने कहा हो सकता है बचेंद्री अपना घर पहाड़ों पर बना रही हो नहीं नहीं बाबूजी ये ये तो अभ्यास है तैयारी है तैयारी यह तैयारी थी अपने सपने को साकार करने की वो एक योग्य पर्वतारोही बनने के लिए स्वयं नए-नए तरीके अपनाती रहती जब वो जलावन लेने ऊंचे पहाड़ों पर जाती तो भारी पत्थर के टुकड़े ढोकर चलती ताकि अच्छे संतुलन का अभ्यास हो सके साथ ले गए पत्थरों को ऊपर छोड़ देती और जलावन या घास का बोझ लेकर नीचे उतरती सच्ची लगन हो तो क्या नहीं मिलता रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं और फिर उन्हें उत्तर काशी में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम मिला यह था पर्वतारोहण का विधिवत प्रशिक्षण वैसे तो कठिन चढ़ाई चढ़ना बछेन्द्री के बाएं हाथ का काम था लेकिन इस संस्थान ने उनकी क्षमता और हिम्मत को आधुनिक के यंत्रों व तकनीक से नई दिशा दी संस्था के उपप्रधानाचार्य कनल प्रेमचंद ने बछेन्द्री पाल के बारे में कहा था देखिए इस संस्थान में कई लोगों ने मेहनत से प्रशिक्षण लिया लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा को छूने का जज्बा और हौसला केवल एक शख्स में दिखाई दिया और वो है बछेंद्री पाल अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं उसे मैं उसे एवरेस्ट मटेरियल मानता हूं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद और खास तौर से भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए चुने जाने पर बचेंद्री पाल बहुत खुश थीं इसी बीच उनकी भेंट हुई नेशनल एडवेंचर एसोसिएशन के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से जो एक पर्वतारोहण कैंप आयोजित करना चाहते थे एक दिन ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें बुलाया बचेंद्री तुम एवरेस्ट अभियान के लिए तो चुनी ही जा चुकी हो जी हम एक पर्वतारोहण कैंप आयोजित करना चाहते हैं और तुम्हारा काम होगा देश की अलग-अलग प्रांतों से आई हुई महिलाओं को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देना मुझे लगता है इस काम को करने से तुम्हारा अनुभव और बढ़ेगा और अभियान के समय यह अनुभव तुम्हारे बहुत काम आएगा सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं हां हां बेटे जरूर सर हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं मेरे घर वाले तो घर का खर्चा कम करने के लिए मेरी शादी करने पर जोर देते रहे हैं अरे तुम तो हमारी सबसे अच्छी पर्वतारोही हो भाई तुम्हारा लक्ष्य तो एवरेस्ट है एवरेस्ट सर आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे मुझ जैसे गरीब परिवार की महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की अपनी रुचि और दक्षता को जीवित रखने में सहायता मिले हम्म ठीक है बेटी तुम और तुम्हारी सहेलियों को 7 सिस्टर्स भागीरथी एडवेंचर क्लब की सदस्यता का फॉर्म भरना होगा जी इसमें तुम्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी ठीक है सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर गॉड ब्लेस यू यह सुनकर उनका मनोबल आसमान छूने लगा और बछेंद्री और उसकी छह सहेलियों ने देश भर से आई लड़कियों को पर्वतारोहण के गुर सिखाने शुरू कर दिए बात सन 1984 के अप्रैल महीने की है एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान की घोषणा हुई यह महिला और पुरुषों का पहला संयुक्त अभियान था इसमें सात महिलाओं को शामिल किया गया जिनमें बछेंद्री पाल एक थीं इस अभियान का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का अवसर प्रदान करना था बुद्ध पूर्णिमा की रात मई 16 1984 ल्होत्से की बर्फ से ढकी खड़ी ढाल पर इस दल का कैंप लगा हुआ था सभी गहरी नींद में थे कि तभी अरे ये क्या था अरे कितना भयंकर तूफान है लगता है हिम्मत ही छोड़ दी फट गई अरे अरे ना जाने साथी उनका क्या हाल है कैम्प के ठीक उपर स्थित लहुत से हिम्नत की एक बर्फीली चोटी भट गई थी बर्फ के बड़े बड़े टुकडे तेजी से नीचे गिर रहे थे सारे कैम्प तहस नहस हो गए थे सभी लोग घायल हुए गटता है ये अभियान यही रोखना पड़ेगा है स� बायर लेस्पर खबर कर दो ठीक है हम सभी लौट कर आ रहे हैं घायलों को पहुंचाना ही होगा उस दिन को याद करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक एवरेस्ट माय जर्नी इनटू द टॉप में लिखा है पुरुष सदस्यों ने चोट और भय से जब बेस कैंप में लौट जाने का निर्णय किया तो हमारे लीडर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं शिखर विजय का एक और प्रयास करूंगी मैंने कहा हां सर मैं करूंगी इसी निर्णय ने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दे दिया यही वो घड़ी थी जब मैंने महिला शक्ति अनुभव की एवरेस्ट के साथ अपना नाता बनाए रखने की शक्ति अभियान फिर शुरू हुआ एक नए विश्वास और उत्साह के साथ और इस अभियान में बछेंद्री के साथ थे अंग दोरजी 23 मई की सुबह 4:00 बजे बछेंद्री उठी तैयार हुई 26000 फुट की ऊंचाई पर जहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है अपना आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत कठिन होता है पचिनजी ने बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई हल्का नाश्ता किया और अभियान पर निकल पड़ी इतनी ऊंचाई पर जहाँ तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे हो और हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो ऐसी जगह पर चलाए मुख्य मुद्दा नहीं रह जाती है मुख्य मुद्दा है इन विषम परिस्थितियों में अपना शारीरिक मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना अभियान चल रहा था अह डॉक्टर जी जी मैं समझती हूं हमें उस तरफ से चढ़ाई शुरू करनी चाहिए हां दीदी ठीक रहेगा खड़ी चट्टानों के कारण उधर हवा की मार कम पड़ेगी यहां तो पांव उखड़ रहे हैं ठीक है रस्सी के कमाल के से बर्फ काटो हां हां ए ये तुम भी रस्सी को पकड़ो आ शमल के उधर से कच्ची बर्फ का ढेर गिर रहा है हां हां आंख पड़ो आंख पड़ो ए ए इधर इधर तुम भी इधर आ जाओ ठीक है ओह ये भयंकर तूफान कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा थोड़ी इसी के हार में शरण लेते ठीक कहते हो इधर इधर तो गुजर गया अरे दौड़ जी देखो शिखर है पास है मंजिल सामने है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आओ इधर से आओ इधर से आओ इधर Vai expelled mi jacket? files? FOR your left hand to humanищ... rock... hows...? restrial... chilly... stem... sentiment... Saya direr... Teraz saya...bakeを...plai... Grid...it... put itu?,... nur... ambitiousonosмов、「cozitu minhahorse...tlakбу आप बहुत अच्छा चढ़ाई करते हो धन्यवाद डॉ जी आज खास मैं बहुत खुश हूं और इस तरह 23 मई को दिन में 1 बज कर 7 मिनट पर बछेंद्री एवरेस्ट के शिखर पर नतमस्तक थी उन्होंने भगवान और अपने माता-पिता को याद किया कुछ ही देर में पूरे देश में खबर फैल गई नमस्कार आज के मुख्य समाचार बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पांव रखने वाली प्रथम भारतीय महिला उन्होंने आज भारतीय समय अनुसार 1:07 मिनट पर एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा देश भर में उत्साह की लहर एवरेस्ट अभियान के बाद 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तरकाशी के दौरे पर गई उन्होंने लगभग सभी सभाओं में बछेंद्री को हिमालय की बेटी कहकर बताया महिलाओं की स्थिति पर बछेंद्री पाल का कहना है मुझे दृढ़ विश्वास है कि किसी देश की हैसियत या छवि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रदर्शन से ही बनेगी यदि नारी जाति स्वस्थ साधन संपन्न और संघर्ष पूर्ण है तो वो राष्ट्र भी सबल होगा और तेजी से प्रगति करेगा बचेंद्री पाल के सम्मान में बहुत सारे पुरस्कार दर्ज हैं इनमें यशपाल भारती पुरस्कार नेशनल एडवेंचर पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं उनके लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगह सागरमाथा यानी एवरेस्ट का माथा चूमना महज एडवेंचर या रोमांच नहीं था वो तो शौर्य धैर्य और साहस का वो मुकाम था जहां पर महिलाओं की पहुंच लगभग नहीं के बराबर थी बछेंद्री पाल का जीवन संघर्ष उन लोगों के लिए अनुकरणीय है जो पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों को बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं हिमालय की बेटी बछेंद्री पाल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध आलेख परामर्श और विषय संयोजन डॉ अनुभूती यादव आलेख डॉ पंकज चतुर्वेदी कलाकार नीरज शर्मा राजश्री त्रिवेदी शांति एस कादरा सुनील लोहिया मंगतराम सुषमा कौशिक और राजेश आहूजा बाल कलाकार आकाश आशीष और हन्ना धन्यंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत खोर